आध्यात्मरामण सुंदरकांड पंचम सर्ग हनुमान जी का सीता जी से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुना श्री महादेव महादेवाच तत सीता नमस्कृत्य हनुमान ब्रविवच आज्ञापय माम् देवी भवती राधि गास्वाम द्रष्टुमागम्यारुज्वा त्रिपरीक्रम्य जानक मारुता प्रणम्य प्रस्थित गंतुम वचनम अब्रवीत दिवी ग्छा भद्रम तेतर्ण द्रक्ष्य राघव लक्ष्मण चग्रीव वनरायुतकोटि ततः हनुमत जानकी दुख कर्षिता इत पर कथम वर्ते श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तदनंतर श्री हनुमान जी ने सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की तीन परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चलकर बोले देवी मैं जाता हूँ आपका शुभ हो आप शीघ्र ही सुग्रियों और करुणो अन्य वानरों के सहित भगवान राम और लक्ष्मण को देखेंगे देख अब तुम जा रहे हो अब श्री रामचंद्र जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूंगी मारु त्रिभा यद्यव देव स्कोह क्षण मात्र रामेण योजे श्यामी मनसे जानकी हनुमान जी बोले हे देवी यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो हे जनक नंदिनी आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए मैं एक क्षण में ही श्री रामचंद्र जी से आपको मिला दूंगा सीतो राम सागर मशोष बद्धा रावण माभवी मेद्यतिम से शास्वती अतो गापी प्राणा संधारियाम्यहम सीताजी ने कहा यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखाकर या उसे बाणों से बांधकर जहां वानरों के साथ आए और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाए तो इससे उन्हें अमर कृति प्राप्त होगी इसलिए तुम जाओ मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूँगी प्रस्था वीर सीतया प्रणिपत्यता जगाम पर्वत्याग्रे गुम पारम महोदे त्र गाभ्या जगाम वायु वेगे न पर्वत बही त सीता जी से इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए वहां पहुंचकर महावीर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और उनके दबाने से वह तीस योजन ऊंचा पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया गोमह ही सामन त्री सद्यो जन्मुत्थित मारुतिर्गनाशब तम सत्न सरवे ज्ञावा मारुतिमागत हरसे न महता शब्दम चक्रुर्महां उसे सुनकर सब वाणरगण यह जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं बड़े आनंद में भरकर घोष शब्द करने लगे शब्दे शब्द वे आपस में कहने लगे इस सिंह से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं वे वानरगण देखो देखो ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही है एवं ब्रुवस्तुवीरेशन सुति अवतीमयालंका धर्मिता सकना संभाषि दस ग्रीव तथम तो पुनरागतः वानर वीरों के इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस ग्री शिखर पर उतर आए और उनसे यो कहने लगे मैंने सीता जी को देखा अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ राग्रीव सन्निधिता वन लांगुलम हर्षेणिंग के उ हनमथा समेता से जग मुह प्रस्रवणम गिरीम अब इस हम इसी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया जिन्हें ने उनकी पूछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे तदनंतर हनुमान जी के साथ वे सब प्रस्रवण पर्वत पर गए गच्छनो दस सुरवीरा वन सुग्रीव रक्षित तदा तदांगद वानर शुतास्मो वह वीर देश अनु महामते भक्षायाम फलान्याद्य विवाहोमृत वन मधूम जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनके दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुवन पर पड़ी उसे देखकर वे अंगद जी से बोले हे वीर हमें बड़ी भूख लगी है अतः हे महावते हम आज हम इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु पिए संतुष्टा राघव द्रष्टुम्छा बोधानुजम उसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे अनुमान अंगद वहानुमान तत्प्रसाद अंगद जी बोले हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है अतः हे मानर श्रेष्ठगण इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो ततः प्रवेशक्षणस्ताधि नोदिता मुस्वी पाद सुर्णयधु अंगदी की आज्ञा वानरगण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वानर रक्षकों को उपेक्षा कर मधु पीने लगे जब उन वनरों ने उन्हें मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और खूसों से कुचलकर मधु पीते रहे ततो दधि मुख क्रुद्ध सुग्रीवस् सम जगाम रक्षम जत्र राजा राज कपीश तब सुग्रीव का मामा दधिमुक अन्य वानर रक्षकों के साथ हो जहां सुग्रीव थे वहां गया वहां पहुंचकर वह बोला राजन तुमने चिरकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी उसे आज युवराज अंगद और हनुमान ने सुग्रीवो उजाजाला श्रुवा तद्मुखे नोक्त सुग्रीवृष्टमस दृष्टि गेहताम पवन नंदन नोचेन्मधुवन दुम समेन्म तायुपुत्रेण कार्य न संशय दधि मुक्की सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे। इसमें संदेह नहीं पवन कुमार सीता जी को देख आए हैं नहीं तो मेरे मधुबन की ओर देखने की भला किसे सामर्थ्य और उनमें भी निसंदेह क्या हनुमान जी नहीं है। सुग्रीव त्वया राजन तया राज देवद्रष्टा भनिशुता अनुमत प्रमुखा सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम् सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा राजन यह सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो सुग्रीव ने कहा भगवन मालूम होता है भूमि सुता जानकी जी का पता लग गया है सुग्रीवस्त्यम देंदृष्टा वनीसुता हणमत् प्रमुखा सर्व प्रवेशा मधुकालनम भक्ष्य स्म सकल ताड़ी स्म रक्षिण अं ते द्रष्टुम मधुवदं न समर्थ तथो तो दीद दिष्ट सीते निश्चित रक्षिणो वो भयम गत्वा मा गया नंगल मुखाधं मूत्र सुग्रीवन गे वाभगता हनुमत्मुखाणुचुर्गछते स्वर शासना द्रष्टुम्छाक्षति सुग्रीव, सुग्रीव सराम लक्षण युष्मा नतीविष्टास्ते महाबलास्ते नरोस्कृत युवराज तथा सुग्रीवोरग्रे निर्भुवि सुग्रीव सुग्री ने कहा भगवन मालूम होता है भूमि सु जानकी जी का पता लगा लग गया है क्योंकि हनुमान आदि समस्त वानरगण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकों को मारते हैं बिना आपका कार्य किए तो वे मेरे मधुवन की ओर देख भी नहीं सकते थे अतः यह निश्चय होता है कि वे देवी जानकी जी से मिल आए हैं रक्षकों तुम डरो मत उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और उन अंगदाद वानरों को मेरे पास ले आओ सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वायुवेग से चले और हनुमान आदि से कहा महाराज की आज्ञा है आप लोग तुरंत वहां जाइए क्योंकि राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं हे महावीरगण आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं तब वे वानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कह आकाश में चढ़ चलने लगे वे सब वानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उधर आए